मैं उसको महरूम क्यों करूं? इसलिए मैं तो उसको नहीं हाँ वो को कहेगा कि मैंने गुना तो किया है कौन भी किया है लेकिन इस वक्त तुम उसको माफ करो जो जो शिकायत करने वाला है वो तो मुझको माफ करता है लेकिन बात तो ऐसी है कि वो माफ करे तो भी क्या माफ न करें लेकिन जब मैं आपके पास आता हूँ मैं कबूल करता हूँ कि मैंने गुनाह कर लिया है उसको छोड़े आप तो पीछे हो सकता है कि मैं अच्छा काम कर लूंगा और वो वो सारी समाज है उसके भी मैं सेवा करूंगा इसलिए मुझको छोड़ा जाए तो वो तरीका है खोने को छूटने का मेरी निगाह है और वो तो बाकान हो सकता है लेकिन कोई हुकूमत आज बनी हुकूमत हमारे पास ऐसा कोई पहले था नहीं था नहीं ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई है उसको हम उसका गैर इस्तेमाल ना करें गैर उपयोग अगर आज हम कर लेंगे तो पीछे हमारे लिए कोई चारा नहीं नहीं और पीछे सब कहकर हाँ उसको छोड़ो इस आदमी को तुमने छोड़ दिया तो उसको क्यों नहीं छोड़ता है तो वो बेचारा प्रधान भी क्या करेगा एक वक्त उसने गलती से किसी को छोड़ने का हुक्म कर दिया हुक्म कर तो सकता है क्योंकि तो प्रधान बना है लेकिन प्रधान का ये काम ही नहीं उसका भाई भी हो उसकी पत्नी भी हो कुछ भी हो कहेगा कि उसने गुनाह किया है न गुनाह मैं नहीं जानता हूँ मेरे हाथ में वो काम नहीं है वो तो कोर्ट के पास जाओ जो प्रोसिक्यूटर है उसके पास जाओ शिकायत करने वाले हैं उसके पास जाओ मेरे पास कुछ हो नहीं सकता है तब तो मैं कहूँगा वो प्रधान साफ दिल से रह सकता है अगर ऐसा नहीं होता है तो पीछे हम पूरा अपना काम है वो नहीं कर सकते इससे ज़्यादा में आपको नहीं कहना चाहता मुझको एक एक ऐसा ही कहो हिदायत मिली है कि मैं जो कहता हूं वो क्योंकि विषय इसमें भी जाता है तो पंद्रह मिनट से ज़्यादा कहना नहीं चाहिए तो मैं तो जानता हूं मैंने तो काफ़ी बोल, बोला हूं और मुझको कोई ऐसा तो है नहीं कि शौक़ है कि चलो बोलता ही रहो बोलना है तो उसका आंसर बोलो तो बोलो लेकिन जब ऐसा मुझको ऐसी हिदायत मिल जाती है कि पंद्रह मिनट से आगे नहीं जाओगे तो लोगों का ज़्यादा कल्याण होगा ज्यादा लोग सुन देंगे और तुम्हारी बात सब सुनना तो चाहते हैं तो मैं इससे ज़्यादा आज आप नहीं कहूँगा तो इससे मुझको आदत हो जाएगी पंद्रह मिनट से आगे बढ़ना